नीचे फूस का एक झोपड़ा है जिसमें एक कुम्हार अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ आबाद है पास ही उसकी थोड़ी सी जमीन है जिसमें वह खाने भर का अन्न उगा लेता है खेती के काम से जो भी वक्त मिलता वह कुम्हारी का काम करता है यानी घड़े बनाता है कुल्हड़ दिए सकोरे और गुलक। ज्यादातर वह कुल्हड़ और घड़े बनाता है इन कामों के लिए वह दूर से मिट्टी लाता उसे कूटता, साफ करता भिंगोता और फिर चाक पर धरता इन कामों में उसकी घरवाली बराबर ऐसी उसकी मदद करती है बच्चा गोपिया भी छोटा है खेल में लगा है छह साल का बच्चा भला क्या काम करेगा हाँ जानवरों में उसके पास नाटे कद का एक गधा है जिससे वह हर तरह का काम लेता है मिट्टी काटने ऐसी लेकर गलियों बाजारों माला सबा बेचने तक का काम गधा इंतहा सीधा और समझदार है जरा भी गधापन नहीं दिखलाता कुम्हार ने उसका नाम बड़े मियाार रखा है जिसे वह खूब अच्छे से समझता है सिदाई का आलम यह है कि गोपी तक कई उसकी पूछ से खेल लेता गोपी जब उसके साथ खेलता उसका समूचा शरीर रोमांच से भर उठता आँखें चमकने लगती शरीर में फुरेरी तैर जाती सोचता काश बच्चे को वह अपनी टाँगों ऐसी पीठ आरोप बैठा पाता कुम्हार उसे खूंटे ऐसी कभी नहीं बाँधता झोपड़े के पीछे छो एक सार है वही उसका ठीहा है जहां घास फूस चोकर, रोटी जो भी चीज उसे दी जाती वह उसी में मगन हो जाता हाँ जब चांदनी रात अपनी जवानी पर होती या गर्मियों में धूप बोहराती वह अपनी मित्र को सीपो, सीपो के राग से याद करता जो कहते हैं दूर के किसी हो सकता है वह भी सीपो सी का जवाब देती हो लेकिन बड़े मियाँ के कानों में कभी उसकी गुंजती मीठी आवाज आ नहीं पाई कुम्हार को इधर कई दिनों ऐसी रोजाना अजीब तरह के सपने आ रहे हैं सपने में दिखता काले रंग की कोई गजब की सुंदर चमकती आंखों वाली चिड़िया है जो नीम के पेड़ पर आई है एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर बैठते हुए ऐसे कि उसे देखते रह जाने का मन होता। उसकी कूट में एक दर्द है जैसे कोई किस्सा सुना रही हो कि उसके साथ किसी ने जुल्म किया है उसके मैना को जो बहुत ही सुरी लग था उससे छीन लिया है ऐसा भी दिखता की चिड़िया उसे अपने पंखों पर बैठा लेती और दूर दूर की सैर कराती घने जंगलों के अंदर से होते हुए वह आसमान की नीलाहट में उसे ले जाती और नदी के पारदर्शी जल में अपनी छाया के साथ उड़ती जाती लगता एक दूसरी चिड़िया भी है जो उसके समानांतर उड़ रही है। चिड़िया उससे हिलमिल गई है कि दूर कहीं जाना नहीं चाहती वह कभी उसके सिर के छोटे छोटे गजरे बालों में पंख पसार के आ बैठती कभी कंधे पर आ बैठती कभी हथेली पर ऐसे बात करती मानो चिड़िया न हो स्त्री हो सुबह उठते ही वह अपनी पत्नी को ये सपने सुनाता तो वह खूब हंसती कहती कहीं कोई कुम्हारिन तो डोरे नहीं डाल रही है चल हट थिथोली मत कर क्यों? ऐसा तो तभी होता है जब आदमी किसी के चक्कर में फंसता है तुझे कैसे पता क्या तू पढ़ चुकी है हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ कौन है वह खुशनसीब है कोई बुद्धू घने काले बालो वाला जो सुंदर सुंदर घड़े बनाता है और बड़े मियाँ की सवारी करता है चल हट झूठी कहीं की तू मुझे प्यार नहीं करती यह बात मेरी समझ में आ गयी है जब तू किसी के चक्कर में आ गया है तो मैं भी किसी के जादू में हूँ वह हंसी बात बराबर हो गई। कुम्हार गहरे सोच में डूब जाता उसका तो किसी से कोई चक्कर नहीं फिर ये सपने क्यों? ऐसी ही एक सुबह जब वह गहरे सोच में डूबा था उसे किसी चिड़िया की गूंजदार कूक सुनाई दी उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ क्यूँकी ऐसी कूक तो उसे सपने में सुनाई पड़ी थी कहीं यह सपना तो नहीं लेकिन यह सपना नहीं हकीकत था एक काले रंग की बड़ी सी चिड़िया थी जो नींद के इस घने पेड़ पर कई दिनों से बसेरा डाले थी और इस डाल से उस डाल पर उड़ते हुए गूंजती आवाज में कूदती जाती उसकी कूद कैसी जैसे कोई शोकाकुल कंठ हो कुम्हार ने काफी गौर से देखा इस चिड़िया को अरे यह तो मैना है मैना और वह खुशी ऐसी चहक उठा उसने पत्नी को आवाज दी गोपी को आवाज दी बड़े मियाँ को आवाज दी पत्नी दौड़ी आई और बच्चा बड़े मियाँ खाने में लीन थे बेट अस से मज न हुए तो ये है मामला पत्नी हसी वह भी हंसा मुझे तो लगा किसी आसेब में तो नहीं फंस गया गांव में तो जादू टोने और चुड़ैलों का कोहराम मचा है मैं तो सच में डर गया था सुबह का समय था यानी भारी काम का वक्त पत्नी को कुएं से पानी खेचना था गोपी को कंचे खेलने थे पड़ोसी श्यामल के साथ रहा कुम्हार उसे घड़ों कुल्हड़ों के लिए मिट्टी लानी थी सो उसकी तैयारी में लग गया वह दोपहर को भारी धूप के बीच वह बड़े मियाँ की पीठ पर मिट्टी लेकर आया तो पत्नी झोपड़े में बैठी खाने पर उसका इंतजार कर रही थी चूल्हे की मध्य मांच में दाल पक गई थी अंगारों पर चावल की पतीली रखी थी बस गर्मागर्म रोटियां सेंक के देनी थी कुम्हार कुएं से पानी खेच के बदन पर डाल रहा था उसके रसोई में आते ही कुम्हारिन ने चूल्हे पर तवा रख दिया रोटिया सिंकने लगी कुम्हारिन ने जब थाली में दाल चावल और रोटी सजा कर दी और कुम्हार ने पाँव के पंजे पर थाली रख के रोटी का पहला कौर दाल में डुबो कर में रखा वह काली चिड़िया यानी मैना नीम ऐसी उड़कर झोपड़े के बाहर आ बैठी झप्प ऐसी पत्नी ने कुम्हार को देखा और कुम्हार ने पत्नी को देखते हुए मैना पर नजर टिका दी दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई पाहुना आया हो कुम्हार ने पाहुने के लिए थाली सजाई मतलब एक ताजा सकोरे में चावल रखे और कुल्हड़ में ठंडा पानी थाली मैना के आगे रखी गई। मैना ने प्यार भरे अंदाज से थाली देखी एक एक कर सारे चावल खा लिए अब पानी की बारी थी पानी में चोच डाली तो उसे पानी मनमाफिक न लगा उसने पानी नहीं पिया कुम्हार ने कहा बा चावल थे बढ़िया वाले आज ही घर रहते ने निकाले हैं और प्यार से बनाए हैं थोड़े और खा लो मैना कुम्हारिन बोली तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी बात वह समझती हो आदमी से ज्यादा पंछी समझदार होते हैं यह तुम जान लो मैना समझ गई है जो मैंने कहा अच्छा तू फिर चावल के लिए बोल मैना रानी कुम्हार ने दूसरे सकोड़े में चावल पर हुए कहा दो चार दाने और खा लो मैना ने इसरार का आदर किया चावल खा लिए पानी में दोबारा चो नहीं डुबोई जैसे कह रही हो पानी जरा भी ठंडा नहीं कैसे बर्तन बनाते हो या कायक पंखों की हवा करती वह उड़ी और नीम के पेड़ में कहीं जा बैठी यह तो गजब की चिड़िया है कुम्हारिन बोली ऐसी चिड़िया तो मैंने कभी नहीं देखी कहीं चिड़िया के भेष में कोई देवी तो नहीं कुम्हार बोला जरूर कहीं ऐसा ही रहस्य है उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरी भटनागर अध्याय दो दूसरे दिन मूमहधेरे जब बड़े मियासी पोसी पोकी लंबी टेर देकर चुप हो गए थे ठीक उसी वक्त मैना ने मीठे स्वर में गाना शुरू किया जादुई संगीत था बिल्कुल कुम्हार बिस्तर में था मैना की मीठी तान ने उसे दीवाना बना दिया पत्नी से वह बोला सुन रही है तू मैना कितना मीठा गा रही है कि मन के पंख लग जाएं। तो उर्जा कहीं पत्नी हंसी। बाद में शिकायत मत करना इसके जवाब में पत्नी कुछ नहीं बोली कुम्हार ने भी आगे कुछ नहीं कहा थोड़ी देर बाद उसने नीम के नीचे दाने छीटे दो तीन मिटकियों में पानी भरा ताज़ा बर्तनों को क्यूँ खराब कर रहे हो इतने तो बर्तन पड़े है किसी में भी भर दो पानी कुम्हार ने पत्नी की बात की अनसुनी की मिटकियों में पानी भरने के बाद वह सोचने लगा कि दाने किस बर्तन में रखे जाए ताकि मैना सुबहते से चुगले जमीन में छीटना अच्छा नहीं वह यह सोच ही रहा था कि उसे दीवार पर टंगा सूख दिख गया यह अच्छा रहेगा आगे से वह इसी में रखेगा दाना छीटा हुआ है मिटकियों में पानी भरा है कब उतरेगी मैना सोचते हुए कुम्हार ने जमनीन की ओर ऊपर देखा मैना लहरा उड़ती चली आ रही थी एक एक कर बहुत सारे दाने मैना ने चुग लिए पानी के लिए चो मटकी में डाली और पानी मैना ने जैसे यह उच्चारित किया और मटकी से चोंच हटा ली कुम्हार ने गौर किया और गरम पानी सुन रही है मैना ने कहा वो गरम पानी कुम्हार चाक के पास मिट्टी साफ कर रही पत्नी से यह कहना चाह रहा था लेकिन उसने यह बात नहीं कही मन में सोचा इतने गजब के मटके बनाने वाला वह क्या ऐसा मटका नहीं बना सकता जिससे इस परिंदे की प्यास बुझे इसकी शिकायत दूर हो निरा पागल है तू पत्नी ने झेड़ की दी समझा नहीं कुम्हार ने पत्नी को देखा इसमें समझने की बात क्या है पत्नी बोली शिकायत की बात किससे कर रहा है किसी से नहीं तू सुना क्या हाँ मैंने सुना तू खड़ा खड़ा बिक बिका रहा है पानी मटका परिंदा पता नहीं क्या क्या कुम्हार सिर खुजलाने लगा कुम्हारिंग ने माटी साफ कर दी थी उसके आगे का काम यानी माटी रौंदने और चाक पर रख के बर्तन निकालने का काम कुम्हार के मिट्टी है अलाव लगा कर पकाने का काम भी वही करता है माटी रौंद कर वह जंगल निकलेगा माटी काटने के लिए इस काम की खातिर बड़े मिया पहले से तैयार खड़े थे वह माटी रौंदने लगा रौंदते रौंदते ख्याल आया कि अभी तक वह जंगल ऐसी जितनी चाहे मिट्टी काट लाता था इधर दो माह से बंदिश लग गई है तहसील के पटवारी ने उसे सख्त हिदायत दे रखी थी कि कानून के हिसाब से चलो नहीं बड़े घर रखी हवा के लिए तैयार रहो यह कानून खदान महकमे का नहीं स्वयं पटवारी का बनाया हुआ था एक दिन जब उसे पता चला कि पास के गांव का पटवारी माटी का पैसा वसूल रहा है वही नहीं हर दूर यही सब चल रहा है तो उसका माथा ठनका वह स्नेक काम में पीछे क्यों रहे बस उसने भी माटी पर टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी किस में हिम्मत है जो पैसा देने से मना कर दे सरकारी काम है कोई हसी ठट्ठा नहीं यह काम उसे सौंपा गया है अब यह उसकी जिम्मेदारी है कोई रसीद कोई पर्ची नहीं यह काम विश्वास पर चलता है पैसा दो अंगूठा लगाओ और जाओ इस काम के लिए उसने अपने महकमे के एक बाबू को जोड़ लिया है बाबू ढीला है टेले ठेले काम करता है कोई बात नहीं वह उसे रास्ते पर ले आएगा जा खिलाड़ी बना देगा ऐसे क्या जकलेट की तरह ताक रहा है बात समझ में आ या नहीं पटवारी ने अभी कुछ दिन पहले ही कुम्हार को घेरकर कहा था कुम्हार जंगल से माटी काटकर लौट रहा था धूल से लथपथ था और धूप ऐसी परेशान पटवारी की बात उसकी समझ में नहीं आई थी सिर झटक बोला मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है मालिक साफ बताए पटवारी ने बाबू को इशारा किया कि वह उसे नए कानून के बारे में समझा दे बाबू अपनी आदत के मुताबिक पीछे हटने लगा पटवारी ने उसे आंखें दिखलायी जिसका मतलब था कि उल्लू तू सुधरने वाला नहीं सरकारी काम है इसमें काहे की हिचक मन में गुस्सा आया कि बाबू को दो लपाड़े लगाए लेकिन जब तक किया शांत भाव से कुम्हार को समझाया अब तक तू यहाँ का राजा था जितनी चाहता था माटी कार्ड ले जाता था अब कानून बन गया है मतलब महीने महीने पैसे लगेंगे समझा यह तो अनर्थ है मालिक मिट्टी का क्या मोल मिट्टी का क्या मोल पटवारी हंसा तो तू मिट्टी के बर्तन क्यों बेचता है उससे फायदा क्यूँ उठाता है मालिक उस पर तो हम खून पसीना बहाते हैं हम तो सिर्फ उसका पैसा लेते हैं जब पैसा लेता है तो उसका कुछ महसूल तो भरना होगा पटवारी ने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो रोएगा फिर हमसे आगे मत कहना हम तेरे हेतु है इसलिए सरेख रहे हैं। समझ गया दूसरा कोई होता हम कुछ नहीं बताते चुप रहते पुलिस अपने आप सब समझा देती पुलिस का जिक्र आते ही कुम्हार ने हाथ जोड़ लिए विनीत भाव में कहा मालिक आप जो कहे हमें मंजूर है सुबीते का रास्ता सुझाव न हाँ अब आए रास्ते पर पटवारी ने हंसकर कहा जो कहू उस रास्ते पर चलते जाओ उस दिन की बात याद करके कुम्हार ने गहरी सांस छोड़ी बाल्टी में हाथ साफ करती पत्नी से कहा ये पटवारी और बाबू दोनों बहुत बदमाश हैं, पैसा चाहते हैं, इसके लिए गला पकड़ना जानते हैं खैर पैसा तो देना होगा दे देंगे थोड़ा रुककर उसने आगे कहा मैंने माटी रौंद दी है अब जंगल के लिए निकलता हूँ तू यहाँ का काम देख ल गोपी को खाना खिला देना कहता वह बड़े मियाँ को चलने के लिए जीप से छुटकारा देने लगा बड़े मियाँ आगे बढ़े पीछे कुम्हार था हाथ में पहना लिए जिसे शायद ही कभी उसने चलाया हो कुम्हार के बगल वाला झोपड़ा श्यामल के बाबू का था तो ट्रक खुला था झोपड़े में धुआं भरा था शायद चूल्हा जल रहा था झोपड़े के बगल वाली खाली जगह में गोपी श्यामल के साथ कंचे खेल रहा था इस वक्त खेल में दोनों इतने डूबे थे की कुम्हार की हाँक का उन पर कोई असर न हुआ कुम्हार ने सोचा बच्चे है खेलने दो वह भी तो ऐसे है खेलता था जब वह यह सोच रहा था तभी श्यामल का बाबू तेजी से ऑटो चलाता आता दिखा शायद वह बहुत जल्दी में था उसके जय राम का उसने जवाब नहीं दिया ऑटो खड़खड़ाता बगल से निकला और अपने झोपड़े के आगे स्टॉप ऑटो छोड़कर झोपड़े में घुस गया कुम्हार ने आगे की राह ली बाएं हाथ पर एक लाइन में 20 झोपड़े थे जिनमें इस वक्त ताले पड़े थे चारों तरफ गहरा सन्नाटा था पहले यह जगह कितनी गुलजार हुआ करती थी कुम्हार सोचने लगा लोग अपने अपने धंधे में लगे थे और खुश थे और यहाँ डटे हुए थे इधर आठ दस साल से पता नहीं क्या हो गया कि लोग झोपड़ों में ताले डाल के शखर में छिटक गए यहाँ बस्तीज त्योहार पर दिए रखने आते हैं बच्चू गुड्डू प्रसादे लीला अरविंद किसन बूढ़े काका काकी सब अब सपने होते जा रहे हैं कुम्हार जब जब यहाँ से गुजरता उसका मन भारी हो जाता इस वक्त भी उसका मन भारी हो गया यकायक दो तोते उसके सिर के ऊपर से टाई टाई करते उड़ते निकले की वह मैना के ख्याल में डूब गया उदासी जाती रही वह काफी आगे बढ़ाया था और औदक नीचे रास्ते पर चल रहा था रास्ता मैदा होती धूल से भरा था सिवान से निकलकर कर वह तकरीबन सूख चुके पानी के गड्ढों के किनारे किनारे चलने लगा और सोचने लगा कि ऐसा सूखा तो कभी नहीं पड़ा तीन साल में तो सब सत्यानाश हो गया ऐसे में क्या खेती हो और क्या लोग पानी पिए यहाँ जरी ऐसी छोटे छोटे गड़े बन जाते थे अब झरी भी सूख गयी है गड़े खत्म हो रहे है खैर बड़े मियाँ अब आगे बढ़ने वाले नहीं वे जैसा भी है थोड़ा बहुत पानी पियेंगे सुस्ताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे आप उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते जानवर भी अपने तरह से जिंदगी जीना चाहता है यह सोचकर उसने रस्सी छोड़ दी बड़े मियाँ को यह जगह बहुत अच्छी लगती है छोटे छोटे पानी के गढ़े जिनमें वह अपने अक्स को देख अक्सर सोचते की उनकी मित्र है जो उनके पीछे आ खड़ी हुई है धीरे धीरे वे गड़े में उतरते अक्स ट्यूटता अचानक वे दुहखी हो गए पानी ही नहीं रहा तो काहे के गढ़े और काहे के अक्स उन्होंने मुंह चलाकर थोड़ा सा पानी सोखा मुंह में मिट्टी ही मिट्टी थी मूँग बनाकर उन्होंने पानी उगल दिया आसमान की ओर देखा जैसे कह रहे हो जानवरों को कहीं तो पीने का पानी दो फिर उन्हें पता नहीं क्या सूझा कीचड़ से बाहर निकल आए और जंगल चलने के लिए कुम्हार के पास आ खड़े हुए जैसे ही कुम्हार आगे बढ़ने को हुआ लगा किसी ने उसे आवाज दी आवाज बहुत ही मधुर थी मानो किसी स्त्री ने उसे पुकारा हो भोला, भोला भोला उसने पलटकर पीछे देखा कोई नहीं मै न थी भोला भोला भोला, भोला। मैना की ही आवाज थी यह आश्चर्य मिश्रित खुशी में बहते हुए कुम्हार ने कहा अरे तुम तो इंसानों की तरह बोलती हो मैना बड़े मिया की पीठ पर बैठ गयी और बोली हाँ मैं बोलती हूँ हम तेरे पंछी इंसानों की तरह बोलते हैं दहल चिंदूल तोता इन्हें तो तुम अच्छे से जानते हो पता नहीं कैसे लकायक उसे बाज दिख गया जो टूट पेड़ के खोखल में घुसा बैठा उसे शिकारी नजरों से ताक रहा था मैना ने तनिक भी देर न की सपाटे से उड़ी और घनी अमराइयों में खो गई। बाज भी बिजली की तरह उसकी तरफ लपका कुम्हार की जानसी निकल गई। उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय तीन कुम्हार मिट्टी जरूर काट रहा है लेकिन दिमाग मैना में उलझा है उसे भय है की कहीं बाज ने उसे दबुच तो नहीं लिया अक्सर यही होता है की बाज जिसके पीछे लग जाता है उसे किसी न किसी तरह ऐसी हासिल कर ही लेता है भगवान करे बास की मंशा पूरी न हो गहरी सांस भरता वह सोचता और फिर मिट्टी काटने लग जाता आखिर में उसने खुद थोड़ी सी मिट्टी ली और झोपड़े की तरफ तेजी से बढ़ने लगा वह जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहता था ताकि मैना को सकुशल देख सके कुम्हार को दरवाजे पर हैरान परेशान खड़ा देख कुम्हारिन घबरा सी गई अभी तो गए थे इतनी जल्द कैसे लौट आए सब कुशल तो है कुम्हार हाफ्ता बोला मैना क्या हुआ मैना को पत्नी शंकित निगाहों से उसे देखती बोली बाज था उसके पीछे लग गया था मैने देखा अरे ऐसे बाज फाज तो उसे रोज घेरते होंगे लेकिन वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तेरी सौंह मैंने देखा बाज उसकी तरफ तूफान की तरह लबका था चिंता न करो उसको कुछ नहीं होगा वह जहाँ भी होगी अच्छी होगी मेरा तो काम में मन ही न लगा भागा चला आया एक पल को रुककर कुम्हार आगे बोला तुम्हें यहाँ दिखी क्या नहीं मुझे तो नहीं दिखी कहीं पत्तों में छिपी बैठी होगी कुम्हारिन ने नींद पर खोजी निगाह डालते हुए कहा बड़े मियाँ की पीठ पर लदी मिट्टी एक तरफ गिरा कर कुम्हार बिना मुंह हाथ धोए खाट पर बैठ गया मै की चिंता में डूबा कुम्हारिन बोली ऐसे क्यूँ बैठ गए जाव कुए की जगत पर पानी धरा है मुंह हाथ धो मैं चुबेना लाती हूँ कुम्हार कुएं की ओर बढ़ा तब तक कुम्हारिन ने मौनी में चबेना निकाल लिया था नमक मिर्च की डिबिया मौनी में रखे जब वह आए कुम्हार करैरी खाट पर चित लेटा मैना को खोज सा रहा था जब उसने चबेना मुंह में डाला बड़े मिया ने जोरों की सीपो की गुहार लगाई जिसका मतलब था कि क्या मैं बेवकूफ हूँ जिसे पानी तक के लिए नहीं पूछा और खुद चुबेना झाड़ रहा है मैं भी तो धूप में तपा हूँ माटी ढोके लाया हूँ कुम्हार बोला अरे भाई इसे भी तो दे, देखो कैसी शिकायत कर रहा है नाराज हो रहा है कुम्हारिन ने बड़े मियाँ को डांट लगाई देती हूँ थोड़ा सबर तो कर जरा भी देर हुई नहीं कि लगता है सिप्याने। इसकी इस आदत से रिस छूटती है कुम्हार ने जीभ पर अंगूठे से नमक का स्वाद लेते हुए कहा आज तो गजब हो गया मैं गेड़ों से आगे बढ़ा ही था की मै मेरा नाम लेते हुए बड़े मियाँ के ऊपर आ बैठी और लगी बतियाने कुम्हारिन बड़े मियाँ के आगे चुबेना की डलिया रखती कुम्हार की बात गौर से सुनने लगी मुझे तो लगता है नजर लग गई उसे कुम्हार ने गीली आवाज में कहा और सिर थाम लिया काफी देर तक वह इसी मुद्रा में बैठा रहा फिर खाट पर लेट गया हाथ मोडकर सिर के नीचे रख लिया उसने कई बार मैना मैना की गुहार लगाई जिस पर कुम्हार नाराज भी हुई उसे समझाया कि वह चिंता न करे मैना आ जाएगी पंछी अक्सर संकट में इधर उधर हो जाते हैं और फिर जब ऐसी मैना आई है तुम पगला से गये हो इतना पागलपन भी अच्छा नहीं लेकिन कुम्हार की समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैना के रंज में वह ऐसा डूबा कि पत्नी के लाख आवाज देने पर भी खाब के लिए नहीं उठा बस ऐसी पड़ा रहा यहाँ तक कि रात को ठीक से सो नहीं पाया रह रहे वह घबरा के उठ बैठता और मैना मैना की हाँक के बाद लेट जाता सुबह हुई फिर शाम दूसरा दिन हुआ फिर शाम इस तरह कई दिन निकल गए मैना नहीं दिखी तो नहीं दिखी मैना के गम में कुम्हार इस तरह गमगीन हुआ कि उसका किसी काम में मन न लगता न ठीक से खाता न पीता सारा काम अब कुम्हार के मितया लगा कुम्हार से कितना बोले कितना समझाए सब बेकार था बड़े मियाँ का हाल ये था कि जब बाहार गमगीन था तो वे उससे एक कदम आगे ही थे उन्होंने कई दिनों से पानी तक न पिया चो रोटी चुबेना की बात ही अलग थी एक दिन कुम्हारिन रुंधे कंठ से कुम्हार से बोली लगता है बड़े मियाँ कहीं निबट न जाएं। तुमने खाना पीना क्या छोड़ा उसने भी छोड़ दिया वह तो उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं। कुम्हारिन की बात का असर था कि कुम्हार जैसे तंद्रा ऐसी जागा वह दौड़ा हुआ बड़े मियाँ की सार में गया उनके गले ऐसी लिप गया रोनी आवाज में बोला बड़े मियाँ ऐसा क्या तुमने खाना पीना क्यूँ छोड़ दिया बड़े मियाँ के आंसू बह रहे थे गोया भारी दुख में हो उन्होंने उसके मुंह आरोप गर्म सास छोड़ी हाँ मैं समझ रहा हूँ तुझे भी मैना का कल्क है लेकिन तू अब जरा भी बदमाशी नहीं करेगा ले, मेरे हाथ से रोटी खा जब कुंहार ने चुमकारते हुए उन्हें अपने हाथ से रोटी खिलाना चाहिए तो उन्होंने गर्दन झुटकी जिसका आशय था कि तू पहले खा फिर मैं खाऊंगा अचानक सार के दरवाजे पर झप्प से मैना आ बैठी और भोला भोला की टेर लगाने लगी बड़े मियाँ सीपो सीपो की लंबी गुहार लगाने लगे और खुशी में जोर जोर से पैर पटकने लगे भोला की आंखों में आंसू थे कुम्हारिन और गोपी भी अपने आंसू रोक न सके उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भट्टागर अध्याय ४ सुबह का वक्त है चारों तरफ हल्की पीली पीली धूप फैली है ठंडी हवा बह रही है कुम्हार चाक चला रहा है कुम्हारिन ने आज मिट्टी रौंदी है और इतनी अच्छी की मजा आ गया वह बह बहक सा रहा है अभी चाक चलाने से कुछ देर पहले वह नीम से टिककर दो बीड़िया फूंक चुका है बीड़ी में पता नहीं ऐसा क्या है कि उसका कश अंदर जाते हैं ताकत आ जाती है एक बीड़ी खत्म की तो दूसरे की तबीयत होने लगी वह दूसरी जला बैठा की झोपड़े के अंदर से कुम्हारिन की आवाज अड़ी ही सूतता रहेगा की काम भी कुछ करेगा काम भी करूँगा तू चिंता क्यूँ करती है धुए में डूबे हुए उसने जोर ऐसी कहा चिंता इसलिए करती हूँ की तेरी लापरवाही से नुकसान हो जाता है पिछली दफा गणेश हलवाई ने प्लास्टिक के मिग्गे खरीद लिए थे तुझे साफ मना कर दिया था कि टाइम पे नहीं आओगे तो नुकसान झेलो बात तो सही कह रही है कुम्हार सोचने लगा फिर उसने आखिरी कश लेते हुए कहा जान रहा हूँ महारानी अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी समय से चार दिन पहले काम पूरा हो जाएगा अब तू जान तेरा काम मैंने तो सरेख दिया चाक के सामने पटे पर बैठकर कर कुम्हार ने पहले चाक को नमन किया फिर लकड़ी फंसाकर तेज गति से घुमाना शुरू किया ये हुआ कुछ काम कुम्हार की हसी गुंजी वह भी हंस पड़ा थोड़ी देर बाद जब मैना को की उसने लोकगीत की यह कड़ी गुनगुनाई बर जाए जे पन्नो को बाजार सखी मोरी नंद ही रानी बटुआ सी अर्थात पन्ना कस्बे का यह बाजार जल जाए फूक जाए क्यूँकी इसमें हमारी बटुआ जैसी नंद खो गई है कुम्हारिन यकायक पास आकर चुटकी लेती बोली अब तो तुम्हारी बो आ गई है अब पन्नो को बाजार काहे को जला रहे हो कुम्हार हंसता हुआ बोला बाजार रहेगा तो कोई न कोई हिरायेगा जरूर इसलिए यह जल जाए तो अच्छा टंटा तो टूटे बिल्ली के कोसे कहीं छीका टूटता है कुम्हारिन हंसी बिल्ली कोशिश तो करती है चीका टूटे न टूटे यह बात अलग है बिल्ली कोशिश नहीं करती कोस्ती भर है तू देखा है कभी ये लो। इस बीच रोनी शकल लिए कहीं से गोपी आखड़ा हुआ कुम्हारिन ने पूछा क्या हुआ रोनी शकल क्यों बनाए है मैं श्यामल के साथ कभी नहीं खेलूंगा क्या हो गया उसने तुझे मारा पीटा क्या नहीं वो बोलता है मेरे बाबू के पास तो ऑटो है तुम्हारे पास क्या है कुम्हार हंसता बोला तू कहा क्यूँ नहीं की हमारे पास तो बड़े मिला है वह बोला मैंने कहा था तो वो बो बोला गधा कहीं ऑटो का मुकाबला कर सकता है ऑटो तो सर्र ऐसी दौड़ता है क्या बड़े मियां सर्र ऐसी नहीं दौड़ते ऐसे दौड़ के और सीपो की आवाज ऑटो निकाल दे तो जो कहे सोहार जाऊँ कुम्हारिन बोली ऊबर खाबड़ जगह में कुलियों में से निकल के दिखाए ऑटो तो मानून मैंने कहा था तो वो मून बिराने लगा तू भी मून बिरा देता मैंने भी बिराया था वो बो बोला की आज गधे को कोई पसंद नहीं करता ऑटो को तो सब पसंद करते हैं अच्छा तू श्यामल से कह कि ऐसा गधा लाकर दिखा दे तो जानू कुम्हार ने तर्क दिया हेरे नहीं मिलेगा कुम्हारिन जोरों से बोली ऑटो तो बहुत मिल जाएंगे। गोपी को यह बात जच गई थी वह श्यामल को जवाब देने के लिए दौड़ गया सहसा बड़े मियां जोरों से सीपो सीपो की गुहार लगा उठे अब इसे क्या हो गया कहती कुम्हारिन सार की तरफ दौड़ पड़ी बहुत देर तक कुम्हार चाक चलाते हुए ताज़ा नर्म नर्म कुल्हरों की पाँच सजाता रहता 20 कुल्हड़ों की 15 पंद्रह ओर और 15 की 15 पाँक बाईं ओर वह सजा चुका था इस बीच पेड़ में कहीं छिपी बैठी मैना कई बार तराने छेड़ चुकी थी और कुम्हार का रह रहे मन होता कि उसे हाँक लगाकर बुलाए और पूछे कि तेरे कंठ में तना दर्द क्यों है कि जी रोने रोने का होने लगता है मन होता है कि जान दे दे सहसा कुम्हार को अपने सिर पर हवा का एहसास हुआ देखा तो मैना थी जो उसके सिर पर डेना फड़फड़ा के चाक के पास आ बैठा थी मैना उसे देखते हुए इस तरह बैठी मानो अपने अंडे पर बैठी हो कुम्हार अपने जी की बात पूछना चाह रहा है और मैना है कि आंखें बंद किए चोनो में दुबकाए हैं मानो निधड़क वह आराम करना चाहती हो कुम्हारिन दबे पाव मुँह आरोप उंगली रखे आये और आहिस्ते से मैना के आगे अनाज डाल गई। गोपी भी अनाज डालने के लिए कसमसा रहा था लेकिन वह उसे किसी तरह खींच ले गयी दूर पीपल की पुलुई पर बैठी चील जब तेहेकारी मार के उड़ी मैना जैसे नींद से जागी सचेत हुई और पंजों के बल उठ बैठी और टिनहकारी की ओर गर्दन उठा उठा कर देखने लगी जैसे कुम्हार से शिकायत कर रही हो कि दुश्मनों को उसका चैन से बैठना भी गवारा नहीं सब ओर से उस पर निगाह रखे रहते हैं। अब इस दुष्ट चील को देखो घंटों से उस पर नजर रखे होगी सोच रही होगी कि कब ठंडी हो कमजोर हो तो उसका ग्रास बने तुम्हारे पास बैठना तो उसे और भी खल रहा होगा की यहाँ कैसे आ बैठी टिनहकारी ऐसी जितला रही है की मैं तेरे आस ही हूँ बच के कहाँ जाएगी कुम्हार ने जैसे उसका आशय ताड़ लिया आंखों में सख्ती लाकर बोला मैना रानी तुम निष्फिक्र होकर यहाँ बैठो कोई डरने की बात नहीं जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू नहीं सकता ये चील खेत मृत जानवरों पर ही मैं डराएगी यहाँ आने की हिम्मत नहीं यकायक मैना इतनी नान से पसर कर बैठ गयी कुम्हार चाप चलाने लगा सहसा बाल्टी में हाथ डालकर मिट्टी छुड़ाते हुए उसने मैना से पूछा कहो तो तुम्हारे लिए बड़ा सा पिंजरा बनवा दू तुम आराम से उसमे बनी रहो और चहको मैना ने कोई जवाब नहीं दिया जिसका मतलब था कि पिंजरा मेरे लिए मौत का बहाना होगा अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पिंजरा बनवा दो कुम्हार हाथ जोड़ता करुणार्द्र स्वर में बोला न मेरा मतलब ये जरा भी नहीं है मैंने तो तुम्हारे लिए छांव चाही थी मैना बोली खुला आसमान मेरी छांव है वही सबसे बड़ा पिंजरा है मेरा यकायक उसने आसमान की नीलाहट को गौर से देखा फिर गहरी सांस छोड़ती बोली हम कभी इस नीलाहट को दूर तक भेद देते थे कहते कहते वह अचानक सुस्ती पड़ गई, जैसे उसे किसी आतंक ने जाकर लिया हो कुम्हार समझ रहा था कि इसके साथ जरूर कोई जुर्म हुआ है तभी इसकी आवाज़ दर्दी और दिल को रुला देने वाली है नहीं कंख में ये बात कभी आ ही नहीं सकती दर्द तो इसकी आत्मा में है जो बेचैन कर डालता है यकायक उसका मन हुआ कि पूछे आसमान की नीलाहट को भेदने का रहस्य लेकिन वह पूछ नहीं पाया शब्द जैसे हलक में आकर जाकर गए थे बाहर निकल ही नहीं पाए धूप तेज हो गई थी और नींद के नीचे सिकुड़ रही थी कैसी भी चिलचिलाती धूप हो हम अगर जिद कर लेते तो दूर तक सूरज की ओर बढ़ते जाते लेकिन सूरज की तरफ कभी कोई बढ़ पाया है मैना ने तेज धूप की तरफ देखते हुए कहा फिर यकायक चुप हो गयी थोड़ी देर बाद बोली मेरा मैना कभी हार मानने वाला पंछी नहीं था और उसने कभी हार मानी भी नहीं कैसी भी कठोर स्थिति हो वह उससे जूझता ही था कुम्हार चाक रोके मैना की तरफ एक टक देखता उसकी बातों को गौर से सुन रहा था उसे यकीन था कि मैना एक न एक दिन अपने आप उसे मन की बात जरूर बताएगी बारिश में उसने कभी ताल तलेया या गढ़े ऐसी पानी नहीं पिया वह आसमान में उड़ता और धारदार पानी ऐसी अपनी प्यास बुझा लेता था कुम्हार ने आसन बदला और पालथी मार के बैठ गया और वह इतनी तरह की आवाजें निकालता कि संगीत तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था कहते कहते मैना नुआस ही हो आये मैना की याद ने उसे अंदर तक भिंगो दिया था वह आगे कुछ न बोल सकी एकांत चाहती थी वह जहाँ जी भर के रो ले ताकि जी जुड़ा जाए इस लिहाज से वह उठी उसने डेनिफिड़ाई और उड़कर नींद में कहीं खो गई दोपहर का खाना कुम्हार ठीक ऐसी खा नहीं पाया उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरी भटनागर अध्याय पाँच दोपहर को रोटी खाकर कुम्हार थोड़ी देर की नींद जरूर लेता था इस वक्त गमछे का तकिया बनाकर जब वह लेटा कुम्हारिन सूप लेकर आ गई। उसे अनाज साफ करना था अनाज ड्रम की तली में जा लगा था चार साल के सूखे ने खेती की कमर तोड़ दी थी छह बोरा अनाज कोई अनाज होता है वह भी चार महीने में छिंच गया था आगे क्या होगा कुम्हारिन परेशान थी खुद कम से कम खाए कुम्हार को भी दो रोटी कम दे लेकिन गोपी को तो रोटी चाहिए थी उसे कैसे रोके बढ़ती उम्र का पौधा दिन में दस बार रोटी मांगता था और फिर बड़े मियाँ उनका कितना पेट काटे ड्रम टूटा तो एक कनस्तर अनाज था कुम्हार आंखें नीचे था पर सब उसे दिख रहा था आंखें खोल भी क्या कर लेगा वह कुम्हारिन बोली उधार पे उधार सामान दिए जा रहे हो पैसे तो मांगो पैसे मांगने ऐसी क्यूँ बचते हो कुम्हार ने सास रोक ली मुफ्त में आता हो तो चलो खैरात बांट दो लेकिन आदमी खैरात भी कितनी बांटेगा? चार महीने से तुम घर में एक पैसा नहीं लाए और उधार पर उधार सामान डाले जा रहे हो हद है यह तो कहो तो मैं चलूँ लेकिन तू मुझे बोलने नहीं देगा आंखें दिखाएगा मारने की धमकी देगा कुम्हार की जोरों की पलके फिरकी क्या बके जा रही है ये कब आंखें दिखलाई इसे कब धमकाया जबरन कुछ भी बके जा रही है समझती कुछ नहीं बस लठ लेकर पिल जाती है पैसा लाओ पैसा लाओ कहाँ से लाऊं पैसा पैसा मिलना इतना आसान होता तो क्या कहने हलवाई और चाय वालों ने साफ कह दिया है थोड़ा रुक जाओ पैसे दे देंगे सो रुका हूँ लड़ तो सकता नहीं आगा पीछा सब देखना पड़ता है अपना कारोबार ही ऐसा है क्या करे कुम्हारिन बोली मैं पहले भी कह चुकी हूँ तुम जरा अपना काम बदलो ये नहीं कह रही कि कुम्हारी न करो खूब करो लेकिन दुनिया जैसी चल रही है उस हिसाब से भी तो चलो जब कुल्हड़ का चलन कम हो रहा है तो प्लास्टिक के बर्तन बेचो उसका काट तो देखना ही होगा पड़ोसियों को देखो सबने कुम्हारी छोड़ दी कोई रिक्शा चलाता है तक, कोई ऑटो कई तो कुली बन गए है पेट के लिए ही बदलना ही पड़ेगा नहीं जीनते रहो झिकते रहो कोई पुचित्र नहीं लीला को देखो गुड्डू को देखो दूर क्यों जाते हो अरविंद को देखो सबने शहर में कई कई झुकियाँ तान ली है और जम गए हैं अच्छे से। गहरी सांस छोड़ते हुए कुम्हार ने करवट बदली खाक उफ़, ये औरत तो आज अच्छे से बास करके रहेगी बात तो वैसे सही कहती है लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ धीरे धीरे पटरी बदल लूंगा एकदम ऐसी कैसे बदलू इतना आसान भी नहीं है सब हाथ का काम एक झटके में कैसे छोड़ दू दूसरा नहीं जमा तो रह गए टापते इसलिए रुसे रुसे सब करूँगा पहले भी मैं कह चुका हूँ अभी चार साल से कुदरत ने भी बेरुखी दिखलाई है बरखा भी नहीं हुई जमीन का पानी पाताल में सरकता चला गया है अब वह भी दम तोड़ रहा है ऐसे में सारा खेल बिगड़ गया है नहीं सब रास्ते पर ठीक चल ही रहा था गुजारे भर को मिल ही जाता था आदमी को भला और कितना चाहिए उसने फिर करवट ली इस बार गमछा नीचे आ गिरा उसने उसकी परवाह नहीं की पार्टी आरोप सिर रखे वह आँखें नीचे रहा एडी में जोरों की खुजली मची तब भी उसने सहन किया खुजाल नहीं मिटाई नहीं जी कर रहा था कि अद्वान से जोरों से रगड़ दे श्यामल के बाबू किसन से वह बात करेगा बात तो वह पहले से ही कर चुका है उसने कहा भी था कि कोई न कोई हीला ढूंढ दूंगा थोड़ा रुक जाओ अभी फिर बोलूंगा तो यही बात कहेगा उसने कहा था की ऑटो चलाना सीख लो मजे ही मजे रहेंगे शहर में न जाओ शहर के बाहर ही बाहर फेरे में काम सद जाएगा यह बात अलग है कि बहुत सारे ऑटो हो गए हैं तो होंगे ही आबादी का विस्फोट है तो खूब होंगे लेकिन सबका कुछ न कुछ मामला जम ही जाता है और जमेगा भी क्यों नहीं खुजली जब हद पार कर गई तो वह बाद से एड़ी रगड़ने लगा जब रहा नहीं गया तो उठकर बैठ गया आंखें नीचे ही रहा जैसे सो रहा है नींद में अक्सर वह उठकर बैठ जाता है फिर लेट जाता है लेकिन पत्नी है कि जान रही है कि झूठ मूठ नींद का बहाना कर रहा है जग रहा है और सभी बातें सुन समझ रहा है यकायक उसने कहा पानी तो पिला क्या जान ही लेती रहेगी या चुप भी रहेगी चुप ही तो हूँ अच्छा तो चुप है तू नहीं दिख रहा है तुझे नहीं, नहीं तू चुप है कौन कह रहा है की तू बोल रही है कुछ फिर क्यूँ बोलता है चुपाई लगाने को अगर मेरे बोले को जान लेना कहता है तो आगे से कुछ नहीं कहूँगी चाहे कुछ हो जाए मुझे क्या मुझे क्या कुम्हार तड़का हाँ मुझे क्या तू जैसे रखेगा रहूँगी मुँह नहीं खोलूंगी आगे से, मुँह नहीं खोलेगी आगे से कुम्हार हंसा रोज आफत मचाए है कहती है मुँह नहीं खोलूंगी और कैसे मुँह खोलेगी तो ठीक है तू जान तेरी गृहस्थी जाने मैं जाती हूँ कहाँ जाती है कुम्हार ने झूठा गुस्सा दिखलाया भाई के हिया? भाई के हया हाँ भाई के हया कौन भाई अब कौन भाई हो गया वह जरूरत होती है तो उसे याद करते हो वह दौड़ा आता है अब कह रहे हो कौन भाई वह हंसा अच्छा अवध की बात कर रही है नहीं किसी और की कर रही हूँ तो जा भाई के हे मैं यहाँ सब देख लूंगा क्या देख लोगे हिया? काम दंद और क्या बड़ा काम दंध है लेख रुपए आ रहे हैं कुंडी बरस रही है कुम्हारिन व्यंग्य से हंसी अच्छा तो जाके दिखा भाई के हिया जाऊंगी तो क्या कर लेगा क्या कर लेगा जानती नहीं है क्या जानती हूँ लंगड़ी को ले आएगा यही न ले आतू तू लंगड़ी को जरा मैं भी तो देखूं बात हास्य में बदल गई कुम्हार बेतरह हंसने लगा की उसके पेट में बल पड़ गया सांस रुकने रुकने को हो आये कुम्हारिन बोली इसी बल पे ला रहा था लंगड़ी को लाना कौन रोकता है तुझे कर ले अपने मन की वो भी सुख भोग लेगी यहाँ अच्छा आप चुप तो कर कुम्हार हाथ जोड़ता बोला और निधालसा जमीन पर लौट गया उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय गोपी प्लास्टिक के ऑटो से खेल रहा है इस खेल में वह ऑटो चालक है पीछे तीन चार सवारी बैठा ले है पहले वह मुंह से आवाज कर ऑटो स्टॉट करता है ऑटो स्टॉट नहीं होता तो वह सवारी ऐसी कह रहा है भाई रुकना कहीं जाने की जरूरत नहीं कभी कभी गाड़ी गड़बड़ करती है बस स्टॉट होने ही वाली है इंजन में कचरा आ गया है गोपी जमीन में लेट जाता है ऑटो तो के नीचे उंगलियां डाल के बोलता है हो जाठी भाई सवारियों को परेशानी हो रही है ऑटो तो को आगे पीछे करता है इतने में गाड़ी स्टॉट हो जाती है वह बोला हाँ भाई गाड़ी स्टॉट हो गई, हाँ आपको कहाँ जाना है पैसे निकालो आपको कहाँ जाना है फुट कर दो आपके पास छुट्टे नहीं है भाई छुट्टा लेके बैठा करो नहीं दूसरी गाड़ी करो क्या हाँ पैर अंदर करो ये बाया तुझे बैठना नहीं आता तो काहे को बैठती है भटसुअर से जाओ हमारी गाड़ी खाली नहीं ये उधारी नहीं चलने का हटो उतरो, देखो। देखते नहीं पेट्रोल महंगा हो रहा है वो अपन से नगद मानता अपन कहा से देंगे कुम्हार कुम्हारिंग गोपी के इस खेल को देख रहे है पिछले माह कुम्हारिंग का भाई अवध आया था उसके हाथ में प्लास्टिक का बड़ा सा ऑटो था भारी स्नेह से भरकर वह गोपी से बोला था ले तेरे लिए ऑटो लाया हूं तू इससे खेल अभी तो यह तेरा खिलौना है बड़ा होगा तो तेरे लिए सचमुच का ऑटो मैं दूंगा तू उसे चलाना और मेरा नमर रोशन करना की अवध मामा का ऑटो चला रहा है और गाड़ी भी तू बिल्कुल बिनाट रखना कि लोग बैठने के लिए मरमिटे क्या कुम्हारिन बोली जब ऑटो देना तब बोलना अभी से क्या डींगे हाँक रहा है कुम्हार बोला खुद तो गधा हाँकता है भानेज को ऑटो का सपना दिखला रहा है वह भी झूठ का गपोड़ी कहीं का यह झूठा सपना नहीं है तुम देख लेना हमारा यह छोरा सबसे अलग और सबसे तेज तर्रार होगा कि कोई बराबरी नहीं कर सकता इसकी सच्ची कह रहा हूँ मैं समय आने पर देखूंगा अभी से क्या कुछ सोचे कुम्हार बोला लेकिन आज गोपी का यह रूप देखा तो वह दंग रह गया अभी छोरा यह खेल कर रहा है तो आगे क्या करेगा बिल्कुल ऑटो वालों जैसी आवाज और उन्हीं का सा बोलने का अंदाज गजब है कुम्हारे निहाल थी कानों पर हाथ रखती माथे ऐसी उंगलियाँ चिटखाती कुम्हार पर ब्रुजती बोली नजर न लगाओ हमारे बेटे को कोई कमाल नहीं है आज सारे बच्चे ऐसे हैं नए जमाने की हवा में पले श्यामल का कौतुक देखोगे तो दांतों तले उन्गलियाँ दबा लोगे श्यामल की मिताई कह रही थी कि एक दिन वो दारू खुट्टे की नकल कर रहा था जब से सच्ची मुच्ची में पी रखे हो कहते कहते वह यकायक चुप हो गई, जैसे कोई बात याद हो आए हो उसे ख्याल आया कि अवध ने आज के दिन आने की कही थी बाहर रहा है और घर में खाने को एक दाना नहीं क्या देगी वह उसे खाने को कुम्हारिन के अंदर चल रही हलचल को जैसे कुम्हार ताड़ गया बोला तुम क्यों न्योत देती हो घर की हालत देख रही हो फिर भी आने की बोल देती हो उस वक्त छुपाई लगा जानी चाहिए थी तुम्हें तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें सोचते? कोई आने को कह रहा है और मैं मना कर दू तू क्यों बोला था उस वक्त उस वक्त तो उससे आने की जिद कर बैठा था की आ जाया मैं घर में रहूँगा और जब वो आ रहा है तो मुझ पर दोष मड़ रहा है क्या दोष मड़ रहा हूँ यही की अच्छी बात अपने सिर बुरी बात मेरे सिर गहरी सांस छोड़ता कुम्हार निरीह भाव से बोला नहीं रे ऐसा कुछ नहीं किसी के सिर पर कोई दोष नहीं तंगी है इसलिए सारा मामला खटास गया है नहीं कभी कोई दिक्कत थी अपने घर तो कितने भी लोग आए हमने सबका आदर सत्कार किया जो भी घर में रहा रूखा सूखा सब इज्जत के साथ परोसा अब हालात ऐसे हैं तो क्या करे फिर भी देखते है क्या होता है आने दो अवध को मैं लाला के पास जाता हूँ वह कुछ न कुछ उधारी का चुकारा करेगा विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देगा तो वह भला आदमी कैसा लाला ने हमेशा हमारी मदद की है और हमने लाला की इधर पति पत्नी में जब यह बातें हो रही थी गोपी पता नहीं कब यहाँ से सरका और सीधे श्यामल के पास जा पहुँचा श्यामल दूध में रोटी मीर के खा रहा था श्यामल की मां ने जब गोपी को दूध रोटी खाने के लिए कहा तो वह बोला मेरा पेट भरा है टन टन बोल रहा है अच्छा गौरी ने भेद भरी नजरों से उसे देखा पूछा क्या खाया तू ने आज लिट्टी गोपी ने ऐसा बहाना बनाया जो सीधे पकड़ में आ गया लिट्टी बनाई है तेरी मां ने गौरी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा चूल्हे के अंगार में पकाया कंडे में गोपी फिर सरासर झूठ बोल गया कंडे में और कंडा तो आपके घर से आया था और कटोरी में घी भी मैंने दिया था न गौरी ने गोपी का कान पकड़ा इधर आ झूठ कब से बोलने लगा तू बता गोपी सन तू अपनी मिटाई के आगे बोलेगा जो तुमने कहा गोपी सकते में आ गया यह कायक लगा आंसू चूह पड़े उसके हिचकियों के बीच बोला मौसी माँ मा ने मना किया था मुंह खोलने को हमारे घर तो कल सुबह से चूल्हा नहीं जला गौरी सारी बातें महसूस कर रही थी गहरी सांस भर के बोली चुप रह तू मैं सब जानती हूँ उसने गोपी को अपने हाथ से मेरी रोटी खिलाई फिर झोपड़े में जा घुसी लौटी तो उसकी कमर पर बड़ी सी डलिया थी जिसमें गेहूं भरे थे उसने कुम्हार कुम्हारिन की आहट लेकर डलिया गोपी के आंगन में रखी और पिछवाड़े से हड़बेड़ अपने झोपड़े में आ गई बड़े मियाँ को खुला छोड़ने के लिए जब कुम्हारिन आंगन से निकली सामने डलिया देखकर कर सन रह गई, समझ गई किसकी करतूत है यह वह सीधे गौरी के पास आये बोली ये गड़बड़ तू क्यूँ करती रहती है कौन सी गड़बड़ बहन भोले अंदाज में गौरी ने पूछा नहीं जानती है तू नहीं क्या हो गया बोलो तो से इतनी सीधी तू कब से हो गयी मैं समझी नहीं क्या हो गया है बहन कुम्हारिन ने उसे सख्त निगाहों ऐसी देखा बोली तू बदमाशी बहुत करने लगी है ये ठीक नहीं है कहे देती हूँ गौरी सिर खुजाने लगी बहन मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती मैं डलिया कूड़े में डाल दूंगी कौन सी डलिया गौरी अनजान बनी रही नहीं जानती तू अनाज की डलिया जो तू चुपके से रखा है डलिया गौरी ने फिर उसी अंदाज में कहा कौन सी डलिया तुम क्या कहे जा रही हो तब ऐसी मैंने कोई डलिया नहीं रखी तेरी करामात है सब तेरी डलिया नहीं पहचानती क्या मैं यकायक बड़े मिला सामने आ खड़े हुए और उनकी तीखी सी के बीच बात यहीं खत्म हो गई उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार उपन्यासकार हरि भटनागर अध्याय 7 आज कुम्हार की मैना से खूब बातें हुईं तड़के जब कुम्हार की नींद टूटी उसने सबसे पहले नींद के नीचे अच्छे से झाड़ू लगाए और पानी का छिड़काव किया जिससे चारों तरफ सोंधी सोंधी गंध फैली थी कुम्हारिन ने सूप में दाना रखा और चाक के पास रोज की तरह जमा दिया ताकि मैना आराम से चुग सके सुबह की पीली धूप जब चारों ओर खुशबू की तरह फैली थी कुम्हार लोक गीत की कोई दिलक्ष कड़ी गुनगुना रहा था तभी मैना जो काफी देर से नींद में छुपी बैठी हजारों तरह के गीत गा रही थी अचानक उड़कर चाक पर आ बैठी कुम्हार के मन में जो सवाल कई दिनों से उमड़ घुमड़ रहे थे आज जबान पर आ गए मैना ने अपनी आप उसके सामने बया कर दी एक गाँव कस्बे शहर या मुल्क आप जो भी चाहे नाम दे उस गाँव कस्बे शहर या मुल्क में अपने परिवार के साथ मीन रहती थी परिवार में मैं थी और मेरा मैना जैसा कि आप जानते हैं परिवार में बच्चे भी होते हैं लेकिन बच्चे हमारे मेहमान होते हैं जब तक वे चूजे होते हैं, हमारे वसीले सहारे से रहते हैं होते हैं वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं इसलिए पंछी का परिवार पति पत्नी का होता है उसमें बच्चे शामिल नहीं होते एक तरह से यह पंछी जाति के नियम के खिलाफ होता है जब से ज्ञान पंछी भी मां बाप के साथ रहे यह कभी होता ही नहीं इसलिए हम बच्चों की बात नहीं करते हैं तो परिवार में मैथी और मैना ना ए का बड़े से घन घने नींद के पेड़ में हमारा बसेरा था घोसला तो हम एक बार बनाते हैं लेकिन हर साल उसका नव निर्माण सा करते जाते हैं नायाब किस्म की घास फूस हम खोजते हैं जो हमारे सुख का बिस्तर बनती है सुबह से अंधेरा घिरने तक हमारे घोसले को सूरज का उजाला रोशन रखता है और अंधेरा घिरते ही जुबलुओं की टिमटिम टिम के सहारे जुबनुओं को जगह जगह स्थिर कर देते हैं अब आप सोच सकते हैं कैसा झाँकी जैसा सुंदर होता होगा हमारा आशियाना मजबूत और सुरक्षित इतना कि आंधी तूफान सर्दी गर्मी या घंघोर बारिश में लोहर कवच रहता है तो ऐसे सुंदर घोसले में हम रहते थे सुबह ऐसी शाम और शाम ऐसी सुबह के बदलाव हमारी दिनचर्या के अहम पर होते हैं ये पाठशाला में लगने वाली कक्षाओं के विविध विषय हैं जिसमें प्रौती की तरह तरह की शिक्षिकाएं हमें पाठ पढ़ाने आती हैं। हम अपने पाठ को बहुत ही ध्यान और तलीनता से याद करते हैं क्योंकि पाठ कभी दोहराए नहीं जाते इसलिए ध्यान और तलीनता हमारे मूल मंत्र होते हैं, जो पंछी इनसे महरूम होते हैं बेसे महरूम हो जाते हैं तो ऐसी कक्षाओं के हम छात्र थे जिन्होंने सभी दर्जे में अव्वल नंबर पाए उड़ान की शिक्षा हो या शिकार की या घोसला निर्माण की या संगीत की हम सभी में महारत हासिल कर चुके थे लेकिन जैसा कि कहा जाता है कभी कभी चमत्कार होते हैं। हमारा मै चमत्कारी जीव था उसे गायन का वरदान हासिल था ऐसा गाने वाला पंछी दूसरा न था कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था तरह तरह के गान गाता लगता झमाझम जहम बारिश हो रही हो बिजली कड़क रही हो माँ लोरी गाकर बच्चे को सुला रही हो प्रेमिका अपने प्रेमी को लुभा रही हो चांदनी घनी हो रही हो ऐसे ऐसे भाव कल्पनातीत की कुछ कहा नहीं जा सकता कोई कविता उसे जबान नहीं दे सकता तो उस गाँव कस्बे शहर या मुल्क में मैना का बड़ा नाम था ऐसा गवे किसी ने कहीं देखा नहीं हर किसी की जबान पर उसका नाम हर कोई उसका दीवाना जो देखो वही उसकी तरफ खींचा चला आ रहा हो और मैना था की उसे न खाने पीने की फिक्र और न किसी चीज की चाह बस गाना गाना और गाना और ऐसा की लोग छाती पीट लेते पागल हो जाते दफवाने हो जाते बोरा जाते मरमिटते तो उसका ऐसा था जस हर तरफ हर दिशा जब ऐसा जस और हर तरफ दीवानगी का आलम था तो ऐसे में एक ऐसा भी दीवाना था जो मैना को अपने कब्जे में रखना चाहता था वह बह बहुत ही धनवान मजबूत इरादे का कहे उस गांव, कस्बे शहर या मुल्क का राजा था सब कुछ उसके कब्जे में था तो मैना उसके कब्जे से बाहर क्यों? यह एक ऐसा सवाल था जिसने उस राजा को परेशान कर दिया उसने अपने मंत्री संतरियों को हुक्म दिया कि मैं उसके दरबार में महल में हो और न होने पर वे अपना दंड खुद अपने हिसाब से तय कर लें। इस तरह उसके मंत्री संतरी सब खबरदार हो गए राजा ने तिजोरियां खोल दीं और आंधी तूफान सा मच गया अर्थात योजनाएं बन गयी लोग तकनाथ हुए पैसा पानी की तरह बहने लगा राजा का हुक्म था की कि कितना भी पैसा लगे चिंता नहीं बस काम हो लेकिन अजीब आलम था सब तरफ मैना का गान गूंज रहा था मगर मैना किसी को दिख नहीं रहा था वह कहाँ छिपा बैठा है कोई इस रहस्य को भेद नहीं पा रहा था यह बात राजा को बताई गई, राजा अलफ सबको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है सब भयभीत से कोनिश बजाते हुए दरबार में हाजिर राजा ऐसी प्रार्थना के अंदाज में निवेदन किया गया की कि पंछी को पकड़ना आसान काम नहीं आदमी हो तो उसे मिनटों में कैद कर लिया जाए मै रहा पंछी वह क्षण में इधर उधर हो जाता है मैं न पकड़ा तो जाएगा इसके लिए पर्याप्त समय और धन की जरूरत है ताकि काम को अंजाम दिया जा सके राजा मान गया पर्याप्त समय और धन मुहैया कराया गया इस क्रम में सारे के सारे जंगल के जंगल उजड़ गए पेड़ पालप जड़ से उखाड़ दिए गए वह नीम का विशाल पेड़ जिसमें हमारा आशियाना था छिन्न भिन तहस कर दिया गया जब इतना कुछ हो गया तब पंछी को तो मिल जाना चाहिए था लेकिन पंछी गायब तब गायब हाँ उसके सुंदूर संगीत की गूंज हर तरफ खुशबू की तरह फैली थी राजा मसनद से टिका बैठा है मंत्री संतरी उसके पैरों पर लोटे से है राजा को गुस्सा आता है लेकिन जब मंत्री संतरी पैरों पर हो तो कितनी देर गुस्सा किया जाए राजा सोच रहा है मंत्री संतरियों में इशारे चल रहे हैं। इशारों में कहा जा रहा है कि नई पकड़ योजना बता दी जाए यही समय है इसमें अरबों रुपए और बेहिसाब मले की मांग थी क्यों नहीं रुपए और अमले दिए जाए राजा का सख्त आदेश नई पकड़ योजना विद्युत गति ऐसी कार्य करती है जब जंगल के सारे पेड़ सिरे ऐसी गिरा दिए गए तो पंछी कहाँ गया जरूर जनता के बीच विद्रोही तत्व है जो गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए उन्हें दुरुस्त किया जाना बेहद जरूरी है लिहाजा चीन चीन कर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा उन्हें सजाएं दी गई, उनके घर गिराए जाने लगे इसके बाद भी गड़बड़ यह बुरी बात है दमन तेज किया जाता है पूरी की पूरी बस्तिया उजाड़ दी जाती है राजा प्रसन्न बागी जनता को ठिकाने लगाया जा रहा है उसे राज में रहने का हक नहीं उसने विश्वास खो दिया है राजा फिर दुखी इतना कुछ होने के बाद भी मैना हाथ नहीं आ रहा है बहुत ही खराब बात है यह फिर दरबार में मंत्री संतरी हाजिर राजा ऐसी इस बार एक खास अनुरोध किया गया बताया गया की एक योजना कार है जो पहुंचा हुआ आदमी है बिल्कुल चमत्कार जैसा वह अपना काम कर देगा राजा का आदेश हुआ उसे दरबार में लाया गया गंजा सा नाटा आदमी बड़ी बड़ी आंखें, कहा जाए वह समूचे शरीर से बोलता था उसने एक नई योजना प्रस्तुत और दो रुपये के व्यय वाली इस योजना को राजा ने सहर्ष मंजूरी दे दी मंत्री संतरी चिंता में हुए कि कहीं यह योजनाकार हमें जुल न दे जाए सीधे अकेले इतनी बड़ी रकम न मार ले जाए और हम मुँह टाँपते रह जाएं, फिर सोचा कि मंत्री संतरियों से बच के कहाँ जाएगा ऐसी पटखनी लगाएंगे कि बच्चों को छठी का दूध याद आ जाएगा इसलिए सब शांत रहे देखते जाओ आगे आगे होता है क्या इस नाटक गंजे आदमी ने मंत्री सुन्तरियों से आदेश लिया कि काम शुरू किया जाए मंत्री सुन्तरियों ने एक स्वर में कहा काम शुरू किया जाए और फिर काम शुरू किया गया इस नाटक गंजे आदमी ने बड़ा सा आसमान जितना ऊंचा तंबू लगवाया गजब का सुंदर, राजा के महल जैसा मुल्क के गायकों को आमंत्रण भेजा और संगीत सभा शुरू की गयी मैना को पकड़ने का यह एक बिल्कुल नया और अनोखा खेल था अबाद गति ऐसी अहनिश चलने वाली यह संगीत सभा थी ऐसा संगीत की आप देखते और सुनते रखा जाए मंत्र हजारों गायकों और का महासमान एक तरफ संगीत दूसरी तरफ लंगर संगीत और श्रोताओं के लिए तरह तरह के सुस्वादु व्यंजन सब भारी प्रसन्न छह माह तक संगीत का महासमा जारी रहा लेकिन अभी तक कोई निचोड़ निकल कर नहीं आ पाया था राजा का धीरज जवाब दे गया आंखों में गुस्सा तलवार म्यान से निकली हुई नाटे गंजे आदमी को महल में तलब किया गया नाटा गंजा आदमी निशफिक्र शांत राजा फाड़खाने पर उतारू नाटे गंजे आदमी ने राजा के पापों आरोप सिर रख दिया और वह की मै न एक चमत्कारी पंछी है इसे चमत्कार ऐसी ही पकड़ा जा सकता है इसलिए है राजन परमज्ञानी इस कार्य को अंजाम देने में समय जरूर लग रहा है लेकिन किसी भी क्षण काम हो जाएगा इसलिए जरा भी मन खिन्न न करो काम हो जाएगा राजा का गुस्सा ढीला पड़ गया तलवार म्यान में विश्राम के लिए चली गई। राजा रनिवास में एक माह के बाद फिर राजा भारी नाराज तलवार म्यान से बाहर नाटा गंजा आदमी फिर राजा के पावो में उसने राजा ऐसी रोते हुए कहा की उसके काम को उसके साथ का एक आदमी अटका रहा है उस आदमी को ठिकाने लगाए जाने पर ही अपना काम आसानी से हो जाएगा यह आदमी एक बड़ा संगीतकार था नाटा गंजा आदमी खुद एक संगीतकार था लेकिन अपने सामने किसी दूसरे संगीतकार को चाहे वह कितना भी बड़ा हो बराबरी या अपने से ऊपर रखना हेठी मानता था उसके वजूद के लिए वह खतरा था सो उसे रास्ते ऐसी हटाना चाहता था राजा ने पूछा यह बात पहले क्यूँ नहीं बताई गयी वह बोला हजूर यही तो रोना है आस्तीन में सांप वाली कहावत गलत थोड़े है संगीतकारों हमारे अमले से पूछ लीजिए मैं तो संकोच में था कि हुजूर से क्या कहें है? कहीं हुजूर गलत न समझ बैठे हुजूर इस आदमी ने महाराज का काम रोका जिसकी भारी सजा बनती है राजा का हुक्म हुआ उस पर अमल किया गया नाटे गंजे आदमी के सामने उस आदमी को फांसी पर लटकाया गया जिसने राजा के काम में रोड़े अटकाए थे उसके पूरे परिवार का कतला कर दिया गया और फिर आग के हवाले इतना कुछ हो जाने के बाद भी फतेह होती दिख नहीं रही थी राजा के गुस्से को बढ़ाने के लिए यह काफी था लेकिन नाटा गंजा आदमी भारी निष्फिक्र पूरी तरह सामान्य कोश बजाते हुए बोला हुजूर, उस आदमी का असर जब खत्म होगा तभी अपना काम हो पाएगा उस आदमी के असर को खत्म करने के लिए एक दूसरी बल्कि बहुत ही बड़ी संगीत सभा का आयोजन किया जाना जरूरी है जिसके रास्ते ही मैना की पकड़ सुनिश्चित है कहकर नाटे गंजे आदमी ने रुपयों की और समय की मांग की राजा मुस्कुराया उसने नाटे गंजे आदमी की मांग मान ली उस गांव, कस्बे शहर या मुल्क के बीचों बीच बहुत ही विशाल गगनचुंबी शामियाना लगाया गया शामियाने के निर्माण के लिए देश विदेश के आला दर्जे के कलाकारों को रातों रात बुलाया गया जिन्होंने दिन रात की मेहनत से शामियाना तैयार किया रोशनी की जबरदस्त व्यवस्था की गई मंच के पीछे का दृश्य ऐसा था जैसे आसमान से आकाश गंगाई तराय हो बड़े बड़े आरामदेह मसनद लगे मुलायम मुलायम गद्दे मंच के दोनों तरफ साजिंदो का दल था लाखों की तादाद में जनता इकट्ठा हुई थी मैना के गायन को सुनने के लिए सबसे आगे की सफ में राजा उसके पीछे मंत्री संतरी मंच के पीछे नाटा गंजा आदमी बेचैनी से दौड़ता हुआ सा जैसे किसी को जल्द से जल्द मैना को मंच पर ले आने का हुक्म दे रहा हो राजा भारी प्रसन्न आज उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी उसके हाथ में फूल है जिसे वह रह रह सूख लेता है वह मंच की तरफ देख रहा है यकायक उसने मंत्री से पूछा देर काहे की है मंत्री ने अपने नीचे के अफसर ऐसी और उस अफसर ने अपने नीचे के अफसर ऐसी पूछा कई सीढ़ियां पार करता यह प्रश्न अंक में सीढ़ी के अंतिम पायदान के बंदे के पास पहुंचा जिसने घबे मंच पर बेचैनी से दौड़ से रहे नाटे गंजे आदमी से पूछा नाटा गंजा आदमी अब एकदम शांत निर्विकार सहजभाव उड़े धीरे धीरे चलता राजा के पास आया हाथ जोड़कर खड़ा हो गया मुस्कुरा कर बोला सरकार मैना मंच आरोप कुछ ही देर में आ जाएगा वह गायन के लिए तैयार हो रहा है बस थोड़ी सी देर है हुजूर मंत्री सुतरियों में यह फुसफुस थी कि मैना को कैसे हस्तगत किया गया किसी को भनक नहीं लग पाई थी इसलिए सब बेचैन थे राजा से बच रहे थे कि पूछने पर क्या जवाब दे यह नाटा गंजा आदमी भी गजब का चंट है कि कुछ पतला भी नहीं रहा है सीधे राजा से जुड़ गया है इसे बाद में समझेंगे लेकिन अभी क्या किया जाए सभी का पसीना पसीना हो रहे है सबसे बड़े अर्थात प्रधानमंत्री ने नाटे गंजे आदमी के कान में धीरे ऐसी यह बात डाली की मैना आखिर कैसे हाथ लगा नाटा गंजा आदमी आंखें चमका रहा है कंधे उचका रहा है ये रहस्य तो सीधे राजा साहब को बतलाना है यह उनका हुक्म है काका क्या प्रधानमंत्री हकला सा गया आंखें बाहर को निकल पड़ी राजा ने नाटे गंजे आदमी को प्रसन्न होकर अपने बगल बैठने का हुक्म दिया नाटा गंजा आदमी भला राजा के बगल बैठ कैसे सकता है हाथ जोड़ता विनीत तर जाने के भाव में राजा के पैरों में बैठ गया राजा के पाँव दबाने लगा राजा और खुश मंत्री और सुन्तरियों की हालत खराब राजा ने जब नाटे गंजे आदमी से मैना के हस्तगत किए जाने की रणनीति के बारे में पूछा तो उसने बिछ जाने के अंदाज में कहा हुजूर राजाओं के राजा राजा अधिराज हमने मैना को हस्तगत करने के लिए कोई नई नीति का इस्तेमाल नहीं किया बस अपनी परम्परा को याद किया परम्परा की स्मृति ही हमारा मूल मंत्र है कहते भी है की घर का भेदी लंका धावे हजूर यह बहुत सीधा सा रास्ता था हमने इसका इस्तेमाल किया और बस मैना अपने हाथ में राजा गदगद प्रसन्न हंसे जा रहा है हंसे जा रहा है यकायक उसने प्रधानमंत्री को हुक्म दिया कि इस योजनाकार को ऊंचे उहदे पर पदासीन किया जाए और मालामाल कर दिया जाए नाटा गंजा आदमी राजा के चरणों में लौट गया क्रमशः अगले भाग में जारी